श्रीमद्भागवत महापुराण द्वादश स्कंध अथ अच्छा तृतीय ध्याय राज्य युगधर्म और कलयुग के दोषों से बचने का उपाय नाम संकीर्तन श्रीशुकुवाच दृष्ट्वात्मिजये व्यग्र नृपा हसत भूरियम अहो मां मांजगी सन्ती मृत्यु क्रीडन का निपाहगदेव जी कहते हैं परिचेद जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं तब वह हंसने लगती है और कहती है कितने आश्चर्य की बात है कि ये राजा लोग जो स्वयं मौत के खिलौने हैं मुझे जीतना चाहते हैं काम ये स नरेन्द्राणाम मोघ सिया विदुता विदुषापी ये न फेणोपमे राजाओं से यह बात छिपी नहीं है कि वे एक न एक दिन मर जाएंगे फिर भी वे व्यर्थ में ही मुझे जीतने की कामना करते हैं सचमुच इस कामना से अंधे होने के कारण ही वे पानी के बुलबुले के समान क्षण शरीर पर विश्वास कर बैठते हैं और धोखा खाते हैं पूर्व निर्जित्य सर्वर्गम ये श्याम हो तथा सचिव उपराप्त कर कंटकान् वे सोचते हैं कि हम पहले मन के सहित अपनी पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे अपने भीतरी शत्रुओं को वश में करेंगे क्योंकि इनको जीते बिना बाहरी शत्रुओं का जीतना कठिन है उसके बाद अपने शत्रु के मंत्रियों अमात्यों नागरिकों नेताओं और समस्त सेना को भी वस्म कर लेंगे जो भी हमारे विजय मार्ग में काटे बोएगा उसे हम अवश्य जीत लेंगे एवं क्रमेण जय श्याम पृथ्वी सागर में खलाम इतिहासाबद्ध हृदया न पश्यंत्यंतिकेन्तकम इस प्रकार धीरे धीरे क्रम से सारी पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी और फिर तो समुद्र ही हमारे राज्य की खाई का काम करेगा इस प्रकार वे अपने मन में अनेकों आशाएँ बांध लेते हैं और उन्हें यह बात बिल्कुल नहीं सोचती कि उनके सिर पर काल सवार है समुद्रावरणाम जित्वाम बिंत्य मोजसाम क्रियदात्मा जय से ही तुक्तिरात्मा जय यही तक नहीं जब एक द्वीप उनके वश में हो जाता है तब वे दूसरे द्वीप पर विजय करने के लिए बड़ी शक्ति और उत्साह के साथ समुद्र यात्रा करते हैं अपने मन को इंद्रियों को वश में करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं परंतु ये लोग उनको वश में करके भी थोड़ा सा भूभाग ही प्राप्त करते हैं इतने परिश्रम और आत्म संयम का यह कितना तुक्ष फल है याद मन दसुता गुद्धे ताम जयंत बुद्ध यीक्षित पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े मनु और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यो की त्यों छोड़कर जहाँ से आए थे वहीं खाली हाथ लौट गए मुझे अपने साथ न ले जा सके अब ये मूर्ख राजा मुझे युद्ध में जीतकर वश में करना चाहते हैं मत करते पितृपुत्राणाम भ्रातृणाम चाप्य विग्रह जायते हसताम राज्य ममता जिनके चित्त में यह बात दृढ़मूल हो गई है कि यह पृथ्वी मेरी है उन दुष्टों के राज्य में मेरे लिए पिता पुत्र और भाई भाई, भाई भी आपस में लड़ बैठते हैं ममहि यमे कृष्णान थे मूढ़े तिहा दिन स्पर्धमाना मिथो घनते मृंते वे परसर इस प्रकार कहते हैं कि ओ मूढ़ यह सारी पृथ्वी मेरी ही है तेरी नहीं इस प्रकार राजा लोग एक दूसरे को कहते सुनते हैं एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं मेरे लिए एक दूसरे को मारते हैं और स्वयं मर मिटते हैं पृथो पुर्भागा भरतर्जुन मानधाता सगरो राट्वांगोधुन्धुहार रघु तृणबिंदुर्यति सरियाग भगीरथ कुव्यास्व ककुस्थो नयिषधो निगाम हिण्यकसुपो मित्रो रावणो लोक रावण नमूजिशंब हिण्याक्षुथताक अनेवो दयत्या राजानो ये महेश्वरा। सर्वे सर्वे सर्वजितो ममतां महेश शूराजिता ममता मयिवर्तंतोच्चर्मर्तधर्मिण कथावशेषा काल भेद कृता पृथु पुर्वा गाधी नहुस् भरत सहस्रबा अर्जुन मंधाता सगर राम खट्वांग धुंधुमर रघु तृणबिंदु यती शतनु गाय भगरथकुस्ल नृग हिण्यकश्यपुव विद्राससुर लोकद्रोही रावण नमोची संबर भौमासुर हिरण्याक्ष और तारकासुर तथा और बहुत से दैत्य एवं शक्तिशाली नरपति हो गए ये सब लोग सब कुछ समझते थे शूर थे सभी ने दिग्विजय में दूसरों को हरा दिया किंतु दूसरे लोग इन्हें ना जीत सके परंतु सब के सब मृत्यु के ग्रास बन गए राजन उन्होंने अपने पूरे अंतकरण से मुझसे ममता की और समझा कि यह पृथ्वी मेरी है परंतु विकराल काल ने उनकी लालसा पूरी न होने दी अब उनके बल पौरुष और शरीर आदि का कुछ पता ही नहीं है केवल उनकी कहानी मात्र शेष रह गई है कथाइमस्ते कथिता महीयसा वितायोके सुय विज्ञान वैराग्य विविखया विभो वचो विभूतिर्न तुम पार्थ्यम परीक्षित संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष हुए हैं वे लोकों में अपने यश का विस्तार करके यहाँ से चल बसे मैंने तुम्हें ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए ही उनकी कथा सुनाई है यह सब वाणी का विलास मात्र है इसमें पारमार्थिक सत्य कुछ भी नहीं है यश्दोत्तम श्लोक गुणानुवाद संगीत ये भिक्षण मंगलघ्न तमेव निध भिक्षण कृष्णे मलाम भक्तिमी समान भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते रहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्न्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता हो उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणानुवाद का ही श्रवण करते रहना चाहिए राज कह नोपा न भगवन्कोषा कलहुजना कल विध्म्युपिता तन्मे ब्रूहि यहां मुदे युगा युगधर्माश्च मान प्रलय कल्पयो काल से स्वरूप गतिम विष्णु महात्म राजा परीक्षित ने पूछा भगवन, मुझे तो कलयुग में राशि राश दोष ही दिखाई दे रहे हैं उस समय लोग किस उपाय से उन दोषों का नाश करेंगे इसके अतिरिक्त युगों का स्वरूप उनके धर्म कल्प की स्थिति और प्रलय काल के मान एवं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान के काल रूप का भी यथावत वर्णन कीजिए श्री कुवाचन कृत प्रवर्तते धर्मचतुष्पात जनता सत्यम दया तपोधानम पादा विभोप श्री सुखदेव जी कहते हैं परिच्छेद सतयुग में धर्म के चार चरण होते हैं वे चरण हैं सत्य दया तप और दान उस समय के लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है संतुष्टा करुणा मैत्रा शांता तांता तिथिक्षव आत्मा रामा समादृश्य प्रायश श्रमणाम जना सतयुग के लोग बड़े संतोषी और दयालु होते हैं वे सबसे मित्रता का व्यवहार करते और शांत रहते हैं इंद्रिया और मन उनके वश में रहते हैं और सुख दुख आदि द्वंद्वों के वे समान भाव से सहन करते हैं अधिकांश लोग तो समदर्शी और आत्माराम होते हैं और बाकी लोग स्वरूप स्थिति के लिए अभ्यास में तत्पर रहते हैं त्रेतायाँ धर्मपादा तुर्यांशोहते शनैह अधर्मपादरित हिंसा हिंसा संतोष विग्रहैह परीक्षित धर्म के समान अधर्म के भी चरण चार चरण हैं असत्य अहिंसा असंतोष और कलह त्रेता युग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के सत्य आदि चरणों का चतुर्थांत क्षीण होता जाता है सदा क्रिया तपोनिष्ठाना हिंसा नह दम्पटा त्रैवर्गीयी वृद्धा वर्णा ब्रह्मोतरा निप राजन उस समय वर्णों में ब्राह्मणों की प्रधानता अक्षुण्ण रहती है लोगों में अत्यंत हिंसा और लंपटता का अभाव रहता है सभी लोग कर्म कांड और तपस्या में निष्ठ रहते हैं और अर्थ धर्म एवं कामरूप त्रिवर्ग का सेवन करते हैं अधिकांश लोग कर्म प्रतिपादक वेदों के पारदर्शी विद्वान होते हैं तप सत्य दयाधान हे स्वर्ध्यम रसति द्वापर हे हिंसा तुष्ट नृत द्वेशे धर्मस्य धर्म लक्षण द्वापर युग में हिंसा असंतोष झूठ और द्वेष अधर्म के इन चरणों की वृद्धि हो जाती है एवं इनके कारण धर्म के चारों चरण तपस्या सत्य दया और दान आधे आधे छीण हो जाते हैं यशस्वी नो महाशाला स्वाध्यायाध्ययन रहता आध्या कुटुम्बिनो हृष्टा वरण छत्र उस समय के लोग बड़े यशस्वी कर्मकांडी और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े तत्पर होते हैं लोगों के कुटुम्ब बड़े बड़े होते हैं प्रायः लोग धनाढ़ एवं सुखी होते हैं उस समय वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण दो वर्णों की प्रधानता रहती है कलौ तो धर्म हेतु नाम सो धर्म हेतु भी ए ऐमान छिमा ये सोपी विन क्षति कलयुग में तो अधर्म के चारों चरण अत्यंत बढ़ जाते हैं उनके कारण धर्म के चारों चरण छीन होने लगते हैं और उनका चतुर्थांश ही बच रहता है अंत में तो उस चतुर्थांश का ही लोप हो जाता है तस्मलुब्धा दुराचारा निर्दया शुष्क वैरिण दुर्भगा भूर कलयुग में लोग लोभी दुराचारी और कठोर हृदय होते हैं वे झूठ मूठ एक दूसरे से वैर मोल लेते हैं एवं लालसा तृष्णा की तरंगों में बहते रहते हैं उस समय के अभागे लोगों में शूद्र केवट आदि की ही प्रधानता रहती है सत्व रजस्तम दृश्य पुरुषे गुणाः काल संचोदितास्ते वही परिवर्तन सभी प्राणियों में तीन गुण होते हैं सत्व रज और तम काल की प्रेरणा से समय समय पर शरीर प्राण और मन में उनका ह्रास और विकास भी हुआ करता है प्रभुवंती यदा सत्वे मनोबुद्धिन्द्रिया तदा कृतियुगम विद्यालय तपस्या ध्रुति जिस समय मन बुद्धि और इंद्रियाँ सत्वगुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती हैं उस समय सत्युग समझना चाहिए सत्वगुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता है यदा धर्मार्थ काम सुभक्तिर्भवती देना तदात्रेतार त्रेता रजो इति जानी ही बुद्धिमान जिसमें मनुष्यों की प्रवृत्ति और रुचि धर्म अर्थ और लौकिक पारलौकिक सुख भोगों की ओर होती है तथा शरीर मन एवं इंद्रिया रजोगुण में स्थित होकर काम करने लगती हैं बुद्धिमान परीक्षित समझना चाहिए कि उस समय त्रेता युग अपना काम कर रहा है यदा अलोभस्व संतोषो मानो दम्भोतमत्सर कर्मणाम चाप काम्याम द्वापरम जिस समय लोभ असंतोष अभिमान दंभ और मत्सर आदि दोषों का बोल, बोल बाला हो जाए और मनुष्य बड़े उत्साह तथा रुचि के साथ सकाम कर्मों में लगना चाहे उस समय द्वापर युग समझना चाहिए अवश्य ही रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित प्रधानता का नाम ही द्वापर युग है यदा माया लिता तंद्रा निद्रा हिंसाभिषादनम शोको भयं भैन्यम सकिस्ताम सस्मृत जिस समय झूठ कपट तंद्रा निद्रा हिंसा हिंसाभिषाद शोक मोह भय और दीनता की प्रधानता हो उसे तमोगुण प्रधान कलयुग समझना चाहिए यस्मा क्षुद्रजशोमृत्या क्षुद्रभाग्या महाशना कामिनोवित्तहीनाशरण्य स्त्रियों सती जब कलयुग का राज्य होता है तब लोगों की दृष्टि छुद्र हो जाती है अधिकांश लोग होते तो हैं अत्यंत निर्धन परंतु खाते हैं बहुत अधिक उनका भाग्य तो होता है बहुत ही मंद और चित्त में कामनाएं होती हैं बहुत बड़ी बड़ी स्त्रियों में दुष्टता और कुटल की वृद्धि हो जाती है दस्योत्कृष्टा जनपदा भेदा पाखंड दूषिता राजान प्रजा भक्षा कृष्णोदर परिजा सारे देश में गांव-गांव में लुटेरों की प्रधानता एवं प्रचुरता हो जाती है पाखंडी लोग अपने नए नए मत चलाकर मनवाने ढंग से वेदों का तात्पर्य निकालने लगते हैं और इस प्रकार उन्हें कलंकित करते हैं राजा कहलाने वाले लोग प्रजा की सारी कमाई हड़प उन्हें चूसने लगते हैं ब्राह्मण नामधारी जीव पेट भरने और जनेनेन्द्रीय को तृप्त करने में ही लग जाते हैं अभ्रता भटव भिक्षव कुटुम्बिनः तपस्मिनो ग्राम वासनो त्यर्थ लोलुपाह ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य व्रत से रहित और अपवित्र रहने लगते हैं गृहस्थ दूसरों को भिक्षा देने के बदले स्वयं भीख माँगने लगते हैं वान गावों में बसने लगते हैं और सन्यासी धन के अत्यंत लोग ही अर्थ हो जाते हैं ह्रस्व कहा महा भुर्जपतागत शस्वत कटुक्य चौर्यमा जो ऋषा हसाह स्त्रियों का आकार तो छोटा हो जाता है पर भूख बढ़ जाती है उन्हें संतान बहुत अधिक होती है और वे अपने कुल मर्यादा का उल्लंघन करके लाज हया जो उनका भूषण है छोड़ बैठती हैं वे सदा सर्वदा कड़वी बात कहती रहती हैं और चोरी तथा कपट में बड़ी निपुण हो जाती हैं उनमें साहस भी बहुत बढ़ जाता है पणे स्यंति वही क्षुद्रा किराटा अनापद्यपि मत्स्य वार्ताम साधु जुगुप्सिता व्यापारियों के हृदय अत्यंत छुद्र हो जाते हैं वे कौड़ी कौड़ी से लिपटे रहते और छदाम छदाम के लिए धोखाधड़ी करने लगते हैं और तो क्या आपत्तिकाल न होने पर तथा धनी होने पर भी वे निम्न श्रेणी के व्यापारों को जिनके सत्पुरुष निंदा करते हैं ठीक समझने और अपनाने लगते हैं वतिम त्यक्ष निर्द्यम्याल खिलोत्तम भृत्यम विपन्नम पतेह कौलं घास चाप स्वामी चाहे सर्वश्रेष्ठी क्यों न हो जब सेवक लोग देखते हैं कि इनके पास धन दौलत नहीं रही तब उसे छोड़कर भाग जाते हैं सेवक चाहे कितना ही पुराना क्यों न हो परंतु जब वह किसी विपत्ति में पड़ जाता है तब स्वामी उसे छोड़ देते हैं और तो क्या जब गौवें बकेन हो जाती हैं दूध देना बंद कर देती हैं सब लोग उनका भी परित्याग कर देते हैं पितृभाति सुहृद्ति सौर सौहृदा नना दृल संवादा दीनाह कलौ निय परीक्षित कलयुग के मनुष्य बड़े ही लंपट हो जाते हैं वे अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए ही किसी से प्रेम करते हैं वे विषय वासना की वसीभूत होकर इतने दीन हो जाते हैं माता पिता भाई बंधु और मित्रों को भी छोड़कर केवल अपनी साली और सालों से ही सलाह लेने लगते हैं शुद्ध तपस्वियों का वेश बनाकर अपना पेट भरते और दान लेने लगते हैं जिन्हें धर्म का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है वे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म का उपदेश करने लगते हैं नित्य उद्विग्न मनसो दुर्भिक्ष निरन्ने भूतले राजना वृष्टि भयातुरा प्रिपरीक्षित कलियुग की प्रजा सूखा पड़ने के कारण अत्यंत भयभीत और आतुर हो जाती है एक तो दुर्भिक्ष और दूसरे शासकों की कर वृद्धि प्रजा के शरीर में केवल अस्थि पंजर और मन में केवल उद्वेग शेष रह जाता है प्राण रक्षा के लिए रोटी का टुकड़ा मिलना भी कठिन हो जाता है वासोन्पाह शयनम स्नान भूषण हेना पिता चंदरसा भविष्य कलह प्रजा कलयुग में प्रजा शरीर ढकने के लिए वस्त्र और पेट की ज्वाला शांत करने के लिए रोटी पीने के लिए पानी और सोने के लिए दो हाथ जमीन से भी वंचित हो जाती हैं उसे दाम्पत्य जीवन स्नान और आभूषण पहनने तक की सुविधा नहीं रहती लोगों की आकृति प्रकृति और चेष्टाएं पिशाचों की सी हो जाती है कलऊ काकिर्थे वृगेश त्यक्त सौहृदाय त्यक्ष च प्रियान प्राणान हनिष्य स्वखानपी कलयुग में लोग अधिक धन की तो बात ही क्या कुछ कौड़ियों के लिए आपस में वैर विरोध करने लगते और बहुत दिनों का सद्भाव तथा मित्रता को तिलांजलि दे देते हैं इतना ही नहीं वे दमड़ी दमड़ी के लिए अपने सगे संबंधियों तक की हत्या कर बैठते और अपने प्रिय प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं नक्ष मनोजा थविरो पितरा पुत्रां सर्वाथ कुशलान क्षुद्रा कृष्णोधरम्भरा परीक्षित कलयुग के क्षुद्र प्राणी केवल काम वासना की पूर्ति और पेट भरने की धुन में ही लगे रहते हैं पुत्र अपने बूढ़े माँ बाप की भी रक्षा पालन पोषण नहीं करते उनकी उपेक्षा कर देते हैं और पिता अपने निपुण से निपुण सब कामों में योग्य पुत्रों की भी परवाह नहीं करते उन्हें अलग कर देते हैं कलऊ न राजजंगागता परम गुरु त्रिलोकनाथानतपादपज प्राये न मृत्या भगवंत मच्युत यक्ष पाखंड विभिन्न चेतस परीक्षित श्री भगवान ही चराचर जगत के परम पिता और परम गुरु हैं इंद्र ब्रह्मा आदि त्रिलोकाधिपति उनके चरण कमलों में अपना सिर झुकाकर सर्वस्व समर्पण करते रहते हैं उनका ऐश्वर्य अनंत है और वे एक रस अपने स्वरूप में स्थित हैं परंतु कलयुग में लोगों में इतनी मूढ़ता फैल जाती है पाखंडियों के कारण लोगों का चित्त इतना भटक जाता है कि प्रायः लोग अपने कर्म और भावनाओं के द्वारा भगवान की पूजा से भी विमुख हो जाते हैं यन्ना मधेयम मृहमाण आतुर पतन विवसो घृणन पुमान विमुक्त कर्मार्गलम उत्तम गतिम प्राप्त होती यक्षति नम कलऊना मनुष्य मरने के समय आतुरता की स्थिति में अथवा गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान के किसी एक नाम का उच्चारण कर ले तो उसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम से उत्तम गति प्राप्त होती है परंतु हाय रे कलयुग कलयुग से प्रभावित होकर लोग उन भगवान की आराधना से भी विमुख हो जाते हैं पुंसा कलिकृतान दोषान्द्रव्यदेशात्मसंभवान सर्वान् भरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम परीक्षित कलयुग के अनेकों दोष हैं कुल वस्तुएं दूषित हो जाती हैं स्थानों में भी दोष की प्रधानता हो जाती है सब दोषों का मूल स्रोत तो अंतकरण है ही परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आ विराजते हैं तब उनकी सन्निधि मात्र से ही सब के सब दोष नष्ट हो जाते हैं श्रुत संकीर्ति तो ध्यात पूजितश्चाजित तो नृणाम धुनौति भगवान हृस्थो जन्मा युताशुभम भगवान के रूप गुण लीला धाम और नाम के श्रवण संकीर्तन ध्यान पूजन और आदर से मनुष्य के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और एक दो जन्म के पापों की तो बात ही क्या हजारों जन्मों के पाप के ढेर के ढेर भी क्षण भर में भस्म कर देते हैं यथा हेम डे स्थितो वन दुर्वर्णम हंति धातुजम् धातुझम एव आत्मा गत हो विष्णु योग नाम जैसे सोने के साथ संयुक्त होकर अग्नि उसके धातु संबंधी मलिनता आदि दोषों को नष्ट कर देती है वैसे ही साधकों के हृदय में स्थित होकर भगवान विष्णु उनके अशुभ संस्कारों को सदा के लिए मिटा देते हैं विद्या तप प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रतदान जप्य नात्यंत शुद्धि लभतेमा यथारृदेस्ते भगवंत्यनते परीक्षित विद्या तपस्या प्राणायाम समस्त प्राणियों के प्रति मित्रभाव तीर्थस्नान व्रत दान और जप आदि किसी भी साधन से मनुष्य के अंतकरण की वैसी वास्तविक शुद्धि नहीं होती जैसी शुद्धि भगवान पुरुषोत्तम के हृदय में विराजमान हो जाने पर होती है तस्मा सर्वात्म नाराजन स्थम कुरुकेशव ब्रेमाडो यासी पराम गतिम परीक्षित अब तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ गया है अब सावधान हो जाओ पूरी शक्ति से और अंतकरण की सारी वृत्तियों से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय सिंहासन पर बैठा लो ऐसा करने से अवश्य ही तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी ब्रमाड़ेयो भगवान परमेश्वर आत्म भाव निंग सर्वात्मा सर्व संशय जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं उन्हें सब प्रकार से परम ऐश्वर्यशाली भगवान का ही ध्यान करना चाहिए प्यारे परिचे सबके परम आश्रय और सर्वात्मा भगवान अपना ध्यान करने वाले को अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं उसे अपना स्वरूप बना लेते हैं निधे राजन कले को महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य से मुक्त संग परम रजेन परीक्षित यो तो कलयुग दोषों का खजाना है परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है वह गुण यही है कल युग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है द्वापरे सतयुग में भगवान का ध्यान करने से त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से और द्वापर में विधिपूर्वक उनकी पूजा सेवा से जो फल मिलता है वह कलयुग में केवल नाम का कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमशा तइतायाँ द्वादश स्कंधे तृतीयोध्याज